सप्तम पदम सप्तम सप्तम पदम अर्थम तो पद में शक्ति है शक्ति क्या करेगा अर्थ का बोधन कराएगा तो जो भी कुछ अर्थ का बोधन कराएगा नया मत में वो पद हो जाएगा वेदा व्याकरण लोग कहेंगे तो ये सुपर थिंग अंति में आने से ये पद होना चाहिए न्यायिक लोग ऐसा नहीं कहेंगे तो ये जो घटम हो गया व्याकरण मत में ये कितना पद है व्याकरण मत में ये एक पद है किंतु नया कहेंगे एक घट एक अलग पद है और अलग पद है क्योंकि घट खाली इतना कहने से प्रातिपद मात्र जिसको व्याकरण लोग कहेंगे कहेंगे तो घट इतना कहने से हमारा बुद्धि में एक कम्बुग्रीवादी माना आ जाता है तो व्याकरण कहेगा कि वहाँ घट सुने से होता है ना तो ये नया क्या कहेगा सु को किस आते है लाते हैं प्रातिपदिक मात्रे प्रथमा तो इसलिए सु आकर के कुछ अधिक नहीं कहता ये प्रातिपदिक का ही अर्थ है तो इसलिए प्रातिपदिक का मात्र ये ही अर्थात एक पद है क्योंकि अर्थ का ज्ञान कराता है इसमें शक्ति है और ओम कहने से ये लोग कहेंगे नया एक लोग भी ये भी एक पद है क्यों ओम कहने से ये कर्मत्व का बोधन करवा रहा है इसलिए भी एक पद है और अम्बय के पद है घटम कहने से दो पद हो जाएगा और वाक्य का लक्षण क्या है न्याय में पदसम इसलिए घटम कहने से एक वाक्य हो गया ये लोग कहेंगे अभी आकांक्षा का लक्षण हम कहते हैं कि पदस्य आकांक्षा पदस्य आकांक्षा इस प्रकार की मूल अन्वय करेंगे पदस्य आकांक्षा ये कब कहते है कि अन्वय अनुभावकत्व पदस्य अन्वय अनुभावकत्व जब होगा तब कहेंगे कि पद में आकांक्षा है कहेंगे घट पद में अन्वय का अनुभावकत्व अनुभावकत्व अर्थात अजनकत्व अनुभव अजनकत्व घट पद में अन्वय अन्वय शब्द का अर्थ वाक्यर्थ बोध पद पद से पदार्थ पदार्थों के बीच में अन्वय न्वय के बाद वाक्यर्थ बोध ये अन्वय बोध को वाक्यार्थ बोध कह देते वाक्यर्थात तो पद पदार्थों का बीच में संबंध हो करके हमको और एक ज्ञान आता है इसको वाक्यर्थ बोध कहते हैं शब्द बोध कहते हैं शब्द प्रमा कहते हैं ये सब कहते हैं तो अभी ये जो पद है ये पद और वाक्यर्थ बोध करवाना चाहिए किन्तु ये पद जैसे हम खाली घटो कह देंगे कहीं घटो कहने से हमको घट कर्म ऐसे वाक्यार्थ बोध हो जाएगा क्या हम खाली केवल घट कह देंगे ये नहीं होगा केवल ओम कह देंगे तो घटीय कर्मत्वम ऐसा पूरा वाक्यर्थबोध आएगा भूतले घटो अस्ति हमको इतना वाक्यर्थबोध वाक्यार्थबोध था वाक्य का अर्थ जिसको प्रमा कहेंगे शाब्द प्रमा कहेंगे ये वक्ता को अभी अभिप्राय है भूतले घटो अस्थि ये वक्ता का अभिप्राय है किंतु वक्ता खाली कह देगा कि घटो अस्थि इतना कह देगा श्रोता को अभिप्रेत वाक्यार्थ बोध होगा अभिप्रेत वाक्यार्थ बोध क्या था भूतले घटो अस्थि भूतले शब्द नहीं कहने से घटो अस्थि इतना मात्र कहने से श्रोता को अभिप्रेत वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ तो यहां कहेंगे कि घटो अस्थि इसमें से तो कुछ वाक्य अर्थ तो बोध हो जाता है अभिप्रेत वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ इसलिए उदाहरण देते हैं घटम कहिए विघटम कहने से यहाँ तो दो ही सिर्फ पद है इसलिए अगर आप ओम नहीं कहेंगे खाली घट कह देंगे तब वाक्यर्थ चाहिए अभिप्रेत घटीय कर्मत्वम और आप खाली अम कह देंगे अभी घटीय कर्मत्व ऐसा वाक्यर्थ बोध होगा नहीं होगा तभी घट पद सेवय अननुभावकत्वम हुआ क्योंकि हमको अन्वय अर्थात वाक्यर्थ बोध के साथ अभी खाली घटम इतना कहते हैं अस्थि अभी नहीं है भूतल घटो अस्थि वो अलग दृष्टांत देते हैं किंतु तो उसमें बहुत सारे पद है कहेंगे आप एक पद नहीं कहने से बाकी एक वाक्यर्थ बोध हो जाता है वो अभिप्रेत नहीं है तो अभिप्रेत शब्द वहां व्यवहार करना पड़ेगा इसलिए संकुचित करके कहेंगे कि घटम ये ही वाक्य है घटम एक वाक्य है न्याय के मंत्री तो ये वाक्य का क्या अर्थ है घटीय कर्मत्व इसमें अगर हम केवल घट कह देंगे तो अभी घटीय कर्मत्व में वाक्य अर्थबोध होगा नहीं होगा और केवल ओम कह देंगे तो भी घटीय कर्मत्व वाक्य अर्थबोध नहीं होगा तब कहा जाएगा कि घट में और आम में आकांक्षा है क्यों कहते हैं कि पदस्युक अनुभावक हुआ अर्थात तो पद शाब्दोध नहीं करवा पाया कब नहीं करवा पाया पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त होने से पदांतर से का व्यतिरिक अभाव पदांतर अभाव में प्रयुक्त हो गया प्रयुक्त अर्थात तो उच्चारण कर दिया दूसरा पद को नहीं कह करके केवल उसी पद को कह दिया तब बाकी अर्थ बोध नहीं हुआ ऐसा स्थिति अगर होगा तब कहा जाएगा कि ये घट पद में अथवाद तो में आकांक्षा है पदस्य अन्वय तो में ये आकांक्षा किंतु तो कब कहेंगे जब पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त हो करके पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त होकर के अन्वय का अनुभावक हो गया अगर पदांतर का प्रयोग कर देंगे तो तो अन्वय अनुभाव को हो जाएगा पदांतर प्रयोग करने से अनवय अनुभाव को होना है पदांतर प्रयोग नहीं करने से अन्वय अनुभाव को नहीं होना है ऐसा स्थिति अगर है कहा जाएगा उस पद में आकांक्षा है आ, अभी घट पद और अम पद इसमें उत्तर में कौन रहेगा अम पद और पूर्व में घट घट पद घट पद का अव्यवहित उत्तर में अम रहेगा तभी घटीय कर्मत्व का ज्ञान होगा हम कहेंगे कि हम पदांतर व्यतिरेक नहीं करेंगे पदांतर को कह देंगे कहेंगे अम घट इस प्रकार की कह दिए अभी पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त हुआ क्या नहीं हुआ तो अब तो आपको घटीय कर्मत्व का ज्ञान हो जाना चाहिए कहेंगे अभी भी पदांतर व्यतिरैक प्रयुक्त हुआ कैसे हुआ कहते हैं कि अम पद का उच्चारण ऐसे होना चाहिए कि घट पद का अव्यवहित तो उत्तर में आना चाहिए अव्यवहित तो उत्तरत्व जब ओम पद में रहेगा तभी कहा जाएगा कि अम पद का प्रयोग हुआ अगर ओम पद में अव्यवहित तो उत्तरत्व नहीं है तब आप ओम पद कहने पर भी उसमें पद मतलब ये औम पद का प्रयोग नहीं माना जाएगा ओम पद में गट पद का अव्यवहित तो उत्तरत्व आना चाहिए तभी कहा जाएगा कि अम पद का प्रयोग हुआ पद का पदस्य, साथ पद है? पदां, पदस्य पदांतर पदांतर प्रयुक्त है क्योंकि पदस् आकांक्षा है पदस्य आकांक्षा कब पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त पदांतर व्यतिरेक अर्थात पदांतर अभाव अच्छा अच्छा अच्छा पदांतर का व्यतिरेक होगा पदांतर व्यतिरिकयुक्त प्रयुक्त पदस्य के साथ जाएगा ठीक है पदांतर व्यतिरेक में प्रयुक्त हो गया प्रयुक्त कौन हो गया पद पदस्य अन्वय अनुभावकत्व किंतु पद प्रयुक्त होना चाहिए पद अगर प्रयुक्त ही नहीं है घट पद उच्चारित ही नहीं है तब तो, तो अन्वय अनुभावकत्व क्या कहना है ये तो असंभव है ये तो सभी अर्थात सर्वत्र बात घटेगा पद प्रयुक्त हो रहा है किंतु पदांतर व्यतिरिक्त होकर के प्रयुक्त प्रयुक्त का अन्वय पदस्थ के साथ जाएगा ठीक है अभी ओम पद में अव्यवहित उत्तरत्व ये धर्म रहना चाहिए अव्यवहित तो उत्तरत्व विशिष्ट अम्पद का जब उच्चारण होगा तब कहा जाएगा कि पदांतर का उच्चारण हुआ <laughs> अगर अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध से अम्पद का उच्चारण नहीं हुआ तब कहा जाएगा पदांतर व्यतिरिक्त हो गया खाली उच्चारण कर देने से नहीं है जिस संबंध से वो उच्चारित तो होना चाहिए वो भी होना चाहिए अगर नहीं है तो कहा जाएगा पदांतर का व्यतिरिक्त हुआ तो पदस्य प्रयोगे सति प्रयुक्तार्थ प्रयोगे सति प्रयोग सती अन्वय अनुभावकत्व पद का उच्चारण करने पर भी अन्वय अननुभावकत्वम जब होगा तब कहा जाएगा कि पद में आकांक्षा रहेगा कब कहेंगे पदांतर व्यतिरेक होने पर पदांतर व्यतिरेक है किंतु पदस्य प्रयोग हुआ और अन्वय अनुभावक हुआ ये सारे स्थिति मिलने से कहा जाएगा की पद में आकांक्षा है अभी पदांतर का व्यतिरेक नहीं करेंगे तो अनुभवजनक हो जाएगा तो ऐसी प्रकार पद को कहा जाएगा कि पद में आकांक्षा है अच्छा। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व पद... पद में, में आकांक्षा ष्ठी सप्तमी में इतना ज्यादा आप अगर षष्ठी को अगर आप संबंध बना देंगे अधिकरण आधे ये संबंध है और लेन से सप्तमी भी षष्ठी हो जाएगा षष्ठी तो किसी कारको में प्रयोग हो जाएगा तो आप पदे आकांक्षा कह सकते हैं पदस्य आकांक्षा कह सकते हैं क्योंकि पद का धर्म है धर्म का विषय में आप सप्तमी भी कह सकते हैं षष्ठी भी कह सकते हैं रामस्य धर्म राम धर्म दोनों घट जाएगा वो न्यायवधि ने आने का समय अच्छा मूल में दे दिया ठीक हाँ, है पदगता साका सा, यत पदस् ययुज्य शाब्दोध जनकत्व अभाव यत् पदस्जिये अभी घटपद से य पद विरह प्रयोज्य यतपद विरह अम पद विरह घटपद से अम पद प्रयोज्य अम पद से प्रयोज्य हुआ प्रयोज्य अर्थात अभाव जहा हेतु बनता है अभाव को वहां कहा जाता है कि प्रयोजक क्योंकि अभाव कारण नहीं माना जाता है भाव पदार्थों को कारण कहा जाता है अभाव को कारण नहीं कहते तो अभाव को प्रयोजको कुटी में रखते हैं। अभाव प्रयोजक हुआ इसलिए यहाँ कहते हैं कि यद पद विण प्रयोज्यद पद विरह से ये घटना हो गया यद पद विरह प्रयोज्य प्रयोज्य क्या हो गया शाब्दोध जनकत्व तो अभाव क्या अभी घटना हो गया कहते हैं शब्द बोध जनकत्व तो का अभाव हो गया जो पद में घट पद का शब्द बोध जनकत्व अभाव हो गया क्यों हो गया उसका प्रयोजक कौन को हुआ ये अभाव का प्रयोजक क्या हो गया ओम पा पद का बीरह ओम पद विरह यथ पद विरह यत्पद्य शाब्दोध जनकत्व अभाव घट पदस् शब्दबोध जनकत्व अभाव शब्द बोध जनकत्व अभाव इसको मूल में क्या कहा गया न्वय अनुभावक तो शब्द बोध जनकत्व अभाव अन्वय अनुभावकत्व तो ये ना प्रयोज से अम पद बीरह अच्छा प्रयोज्य घट पद प्रयोज्य तो क्योंकि प्रयोग जो किया गया उसको प्रयोज्य कहेंगे तो ना यहाँ प्रयोज्य है शब्द बोध अजनकत्व ओ प्रयोज्य है अम पद बिरह से प्रयोज्य क्या हो गया शाब्दोध बिरह मतलब शब्द बोध अभाव ये प्रयोज्य हुआ घटपद तो प्रयुक्त घटपद प्रयुक्त हुआ है और प्रयोज्य अभी हो गया शब्द बोध जनक तो अभाव और प्रयोजक कौन हो गया अम पद का अभाव यत पद बिरह अम पद बिरह ये हो गया प्रयोजक और यत्पद घटपद हो गया प्रयुक्त और प्रयोज्य हो गया शब्द बोध जनक अभाव होने से तत्पदे तत अभी तत्पदे अर्थात अम पद में घटपद प्रकृति प्रत्ये साकांक्ष अच्छा यद से युद्ध विरोध साधजनकूपाक्षा साकांक्षी पदवत्ता अबेवहिता अबेवहिता सा। तत्पदे उत्तर अव्यवहद घटपद ठीक है तत्पदे तत्पद तत्पद ये दोनों पार्श्व में घट जाएगा क्योंकि अम पद में भी घटपद बत्व आना चाहिए अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है ना न अव्यवहित पूर्वत्व संबंध घट पद में अव्यवहित पूर्वत्व रहेगा अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है न घटपद अम में और अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है न अम घटपद में ये दोनों पद में आए इसलिए आगे कहते हैं प्रकृति प्रत्ययो हो शांत तो पदवत्ता पदवत्ता अर्थात तो पदवत्वम अभी अम में भी घट आएगा और घटपद में भी अम आएगा किंतु तो संबंध अलग अलग हो जाएगा एक अव्यवहित उत्तरत्व एक अव्यवहित पूर्वत्व ये दोनों में आएगा क्यों आएगा कहने प्रकृति प्रत्यय होश आकांक्षी दोनों आकांक्षा है उसमें तो तत्पदे तत्पदवत्वम यहाँ प्रथम तत्पद में यथ पद लिए थे घटपदे घटपदे यथ पदवत्वम आगे वहाँ तत्पदवत्वम ए यथ पद बिर यहाँ तत्पदी तत्पदवत्वम पहले यथ से जो लिए थे उसी को यहाँ तत् लेंगे दूसरा यथ से दूसरा तत् लेंगे घटपद तो में अंपत्व अर्थात अम्पद घटपद में अंपद अव्यवहित उत्तरत्व और अव्यवहित पूर्वत्व अतर संबंध दोनों में परस्पर में अलग रहेगा आधेत्व संसर्गेण संग, घट प्रकारक कर्मता विशेषक शाब्दोधम प्रति आधेत्व संसर्गेण घट ये कर्मत्व रहेगा ये अम पद में घट प्रकार कर्मत्व कहेगा अम पद संसर्गेन अभी घट प्रकार शाब्दोधम प्रति घट प्रकार कर्मता। प्रकार कर्मता इसका विशेष्य हो जाएगा घट प्रकार का कर्मता तद विशेष्य शब्द बोध ये जो शाब्द बोध हो गया ये शब्द बोध में प्रकार आएगा घट प्रकार कर्मता और विशेष ये हो जाएगा घट प्रकार का कर्मता ये हो जाएगा इसमें विशेषण और शाब्द बोध हो जाएगा ये विशेष्य विशेष का शब्द बोध अर्थात ये जो घटत्वम कहने से आपको एक शब्द बोध हुआ ये शाब्द बोध में घट प्रकार का कर्मत्व और शब्द बोध हो गया विशेष्य घट प्रकार का कर्मता, का उसके प्रति घट पद अव्यवहित उत्तर उत्तर उत्तर राह है ना वो कार उत्तर उत्तरा अच्छा मतलब सवर्ण दीघ करते हैं बीच में हाईपेन दे दिए हाँ घट पद अव्यवहित उत्तर अम्पदत्व अम पदत्वात्मका आकांक्षा ज्ञानम कारणम घट पद अव्यवहित उत्तर अम पद होना चाहिए तो घट पद अव्यवहित उत्तर अम्पत्वात्म का ये आकांक्षा मतलब ये आकांक्षा ज्ञान इसमें कारण घट पद का अव्यवहित उत्तर में अम पद होना चाहिए तो इसी प्रकार की आकांक्षा ये शब्द ज्ञान के लिए कारण आकांक्षा हम खाली कह देते है की पदस्य दूसरा पद प्रयोग नहीं करने से अनुबोध नहीं होता है कहते हैं केवल दूसरा पद प्रयोग नहीं करने से इतना नहीं दूसरा पद का क्या स्थिति होना चाहिए तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि अम्पद पद अव्यवहित घट उत... पद अव्यवहित उत्तर अम इसी प्रकार की आकांक्षा होगा खाली घटपदों को अम पद कह देने से नहीं होगा घटपद अव्यवहित उत्तर अम पदत्व इसी प्रकार की आकांक्षा आना चाहिए यह आकांक्षा शब्द बोध के लिए कारण है और अम पद अव्यवहित पूर्ववृत्ति घटपदत्व तो रूप अम पद का अव्यवहित पूर्व में घट पद रहना है इस प्रकार की आकांक्षा ज्ञान वे दोनों में से कोई एक ले सकते हैं तो ये आकांक्षा ज्ञान ये कारण होगा तो इसके लिए क्यों दे दिया कि द्वितीय पंक्ति में दे दिया था प्रकृति प्रत्यय होश आकांक्षी प्रकृति प्रत्यय मिलकर के शाब्दोध करने के लिए दोनों में आकांक्षा होना चाहिए या तो आप घट पद अव्यवहित उत्तर अम पदत्व इस प्रकार की आकांक्षा कहे अथवा अम पद अव्यवहित पूर्वत्व घट पद इस प्रकार की आकांक्षा कहे ये आकांक्षा ज्ञान कारण होगा और जो प्रथम पंक्ति में दिया था यत पद से यत ये आप दोनों में अर्थात पहले घटपद लेंगे तो आगे औम पद पहले लेंगे तो घट ये दोनों प्रकार के होगा क्या पूछ रहे थे घट प्रकार का कर्मता, प्रकार का कर्मता में आएगा घट कर्मता ये शाब्दोध में आएगा शब्द बोध घट प्रकार जी शे शब्द बोध में घट प्रकार का कर्मता विशेष्य है जिसे शब्द बोध घट प्रकार का कर्मता विशेष्य है जिस शब्द बोध में वहां घट प्रकार का कर्मता विशेष्य है जिस शब्द बोध में घट प्रकार विशेष्य क तो घट प्रकार का कर्मता यही विशेष्य हो रहा है यह शाब्दोध में ये विशेष्य होगा जो शब्द बोध में अर्थात जैसे हम कहते हैं घट इस प्रकार की जब हमको ज्ञान होता है हम वहां घट को विशेष्य कहते हैं और घटत्व को प्रकार कह देते हैं घटत्व प्रकार को घट विशेष्य ज्ञान हुआ इस प्रकार कहते हैं, प्रकार प्रकार हैं। तो वहां जो उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण और जिसमें रहेगा वो विशेष्य इसी प्रकार की यहाँ घट प्रकार कर्मता ये हो जाएगा विशेष्य तो उसमें फिर विशेषण क्या हो जाएगा तो घट ही इसमें विशेषण हो गया इसलिए घट प्रकारता कहा घट प्रकार घट प्रकार, प्रकार कर्मता पहले घट में बहुबरी किया है तो घट प्रकार जिस कर्म में तो कर्म का मतलब उसमें विशेषण हो गया घट तो घट प्रकार है जिस कर्म में तो होने से अभी घट हो गया यहाँ विशेषण प्रकार अर्थात विशेषण घट प्रकार कर्मता यहाँ तक तो आ गया घट प्रकार कर्मता अभी घट प्रकार कर्मता में फिर कर्मधारय कर देंगे तो इसमें प्रकार हो गया घट अर्थात कर्मता के लिए विशेषण हो गया घट अभी घट प्रकार कर्मता ये विशेष है जिस शब्द बोध में पहले शाब्दोधेषण उसमें विशेषण उसमें विशेष्य हो गया घटो प्रकार का कर्मता इतना विशेष्य हो गया और इस विशेष्य के लिए विशेषण क्या हो जाएगा कहते हैं कि ये घट मतलब घट क्यों विशेषण हो गया क्योंकि घटो प्रकार का कर्मता कहा गया इसमें घट विशेषण बन रहा है इसको अर्थ घट प्रकार विशेष का ठीक है घट प्रकार का ही कर्म हुआ घट प्रकार घट प्रकार है में ठीक है यहाँ घट प्रकार हुआ और कर्मता विशेष होगा घट विशेषण होगा और कर्मता विशेष होगा घट घट हो जाएगा विशेषण घट प्रकार अर्थात तो घट हो गया विशेषण और कर्मता हो गया विशेष्य भि क्योंकि हमको ज्ञान भी हो रहा है घटीय कर्मत्व तो घटीय कर्मत्वम कहने से कर्मत्व वहां विशेष्य हुआ और ये कर्मत्व किस में है कहते हैं घट में है तो इसलिए यहां घटीय कर्मत्व कहने से घट इसी कर्मत्व के लिए विशेषण बना जो घटीय कर्मत्व और पटीय कर्मत्व कह देंगे घटीय कर्मत्व से पटीय कर्मत्व भिन्न होने का कारण घटा ये घट और पट ये दोनों हुए इसलिए विशेषण हो जाएगा घट और पट और ज्ञान हो रहा है कहते हैं ज्ञान ये कर्मों का ही कर्म को ही विषय करता है घटीय कर्मत्व जो कहते हैं ये ज्ञान का विषय क्या है कहते हैं तो कर्म ही विषय है कर्म अर्थात कर्मत्व कर्मत्व ही यह विषय है ज्ञान का विषय कर्मत्व और ये कर्मत्व के लिए विशेषण बन गया घट घटीय कर्म तो कहेंगे इस कर्म कर्म में विशेषण बन गया घट जब पटीय कर्म तो कहेंगे इस कर्म में विशेषण बन जाएगा पट अभी तो ज्ञान का विशेष्य हो गया कर्मत्वम और इसमें प्रकार आ जा जाएगा विशेषण आ जा जा जाएगा घट तो इसलिए ज्ञान होगा घटीय कर्मत्वम इस प्रकार के होगा कर्मता, अं। कर्मता हो गया विशेष्य ओम में रहेगा कर्मत्व आधेत्व संसर्गेण घट प्रकार आधेत्व तो अर्थात अभी आधेत्व तो संसर्गेण तो ये घट में अम अथवा अम में घट यहाँ हम अभी ओम को विशेष्य बना रहे हैं ओम को जो विशेष्य बना रहे हैं अभी घट पद आकर के अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से ओम पद में रह जाएगा अर्थात आधेत्व आधे आधेत्व अर्थात दोनों पदों के बीच में आधेत्व और अधिकरणत्व जो कि उसका पूर्व वाक्य में कह दिया अव्यवहित उत्तरत्व अव्यवहित पूर्वत्व अन्य तरह संबंध संबंध से एक पद दूसरा पद में रह जाएगा तो रहने से जा करके आपको इस प्रकार की शब्द बोध होगा घट हो जाएगा उसमें विशेषण और कर्मत्व हो जाएगा विशेष्य कर्मता दे दिया कर्मता विशेष्य शब्द बोध पहले उतना लेंगे कर्मता विशेष्य शब्द बोध विशेष्य कौन हो गया कर्मता तो ये जो कर्मता आ गया अभी ये कर्मता के लिए दूसरा दे दे घट प्रकार कर्मता कर्मता किस प्रकार के कि घट प्रकार का तो ये कर्मता में विशेषण हो जाएगा घट तो घट प्रकार का जो कर्मता ये विशेष्य बन रहा है जी शब्द बोध में तभी हम बोध कहते हैं घटीय कर्मत्वम वो पटीय कर्मत्वम से भिन्न है तो ये घट हो जाएगा विशेषण ठीक है अगे मूल में पदस्य पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अन्वय अनुनुभाव तत्व आगे अर्थावादो योग्यता अर्थस्य अवाद अर्थ बाध नहीं होना इसके लिए आगे दृष्टांत तो दे रहे हैं अर्थ बाध नहीं होगा एक वाक्य कह दिया तो किंतु जिसका वास्तव अर्थ बाध हो जाएगा वो वाक्य फिर उसमें अर्थात तो वहां ज्ञान आपको नहीं होगा क्योंकि अर्थ का बाद हो जाता है आप शब्द का कुछ अन्वय कर लेते हैं और शब्द अर्थात पदार्थ पदार्थ का कुछ अन्वय कर लेते हैं किंतु पदार्थ का अन्वय होने से जो बाक्य अर्थ आ रहे अगर उसका बाद होता है फिर उसको प्रमा नहीं कहा जाएगा यहाँ बाकी अर्थ ज्ञान है बाकी अर्थ ज्ञान अर्थात तो शब्द प्रमा अगर आप पदार्थ का बीच में अन्वय कर लिए करने के बाद जो एक ज्ञान आया अगर वो ज्ञान बाद हो जाएगा फिर उसका प्रमा नहीं कहेंगे तो इसलिए अर्थ अर्थात तो पदों का अन्वय करने से जो अर्थ आ रहा है वो अर्थ बाद नहीं होना चाहिए तभी तो वो शब्द प्रमा होगा और पदानाम अविलंबेन उच्चारण तभी तो घट कहेंगे और पांच मिनट छोड़ करके ओम कहेंगे तो इस प्रकार के होने से शब्द बोध नहीं होगा अविलबन उच्चारण इसको सन्निधि कहा जाएगा तथा च चकांक्षादिहित वाक्यम अणमें यहा पुरुषो हस्तीति न प्रमाण आकांक्षा विरहा पन्नी न सिंचे दीति न प्रमाणम योग्यता विरहत प्रहरे प्रहरे सहोचरिता गाम आनईत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्या तथा तो जो तीन कह दिया अर्थ ज्ञान के लिए हेतु उनका लक्षण कह दिया अभी उसका दृष्टांत दिखाते हैं इति निदर्शने था चृष्ट आका अप्रणम जिस वाक्य में नहीं रहेगा आदि पद से सन्निधि जहाँ नहीं रहेगा वो वाक्यम अप्रमाणम वाक्यम अप्रमाणम अर्थात उसे नहीं होगा यथा गौह अश्व पुरुष हस्ती न प्रमाणम आकांक्षादी विरहात अर्थात आकांक्षा विरोह अर्थात ये एक वाक्य है इस वाक्य से एक वक्ता को अभिप्रेत शाब्दोध है वो चाहता है करवाना उससे अगर एक पद आप नहीं कहेंगे वो अभिप्रेत शब्द बोध उसको नहीं होगा ऐसा अगर होगा कहा जाएगा कि ये पद में आकांक्षा है किंतु देखिए यहाँ गौ हो पुरुष हो ऐसे ये चार पद उच्चारण कर दिया उसमें अब एक पद छोड़ दीजिए अश्व पुरुषो हस्ती अभी अभिप्रेत वाक्यार्थ ज्ञान होगा अथवा नहीं होगा ये विचार करना है अगर हम गोहु पद को छोड़ देने से अभिप्रेत वाक्यर्थ बोध नहीं होगा तब कहेंगे कि बाकी पदों में आकांक्षा है क्योंकि गौ को छोड़ दिए तो वो अर्थ नहीं आया कहेंगे ऐसा यहाँ नहीं है क्योंकि गौ और पुरुष पुरुषो हस्ती उच्चारण करने से भी यहाँ कोई अभिप्रेत तो वाक्यर्थ तो है नहीं क्योंकि क्यूँकी एक करने उच्चारण करने से, से, से तो आ जाता ना यहाँ क्या है वास्तविक तो दिखाते हैं अगर आप कहेंगे कि प्रकृति प्रत्यय दोनों मिलकर के वाक्य हो गया गऊहू कह देंगे तो ये है की वाक्य हो जाएगा कहेंगे यहाँ जो सु लाते हैं ये सु किस अर्थ में लाते है घटी कर्म तो कहने से दो अलग पदार्थ है दो अलग पदार्थ है तो पद समूह वाक्यम क्योंकि पद है सक्तम होना चाहिए अभी आप जब सबको प्रथमांत कह दिए और ये सू को किस अर्थ में ला रहे हैं कहेंगे प्रातिपदी अर्थ में ला रहे हैं। अभी सू भी उसी में सख्त है जिसमें भी प्रातिपदिक्त है हो गया अभी आपको कितना अर्थ मिल रहा है एक ही अर्थ मिल रहा है तो एक ही अर्थ मिल रहा है तो आप अभी गौहू को लेने से ये एक वाक्य नहीं माना जा सकता है तो किंतु आप अगर गाँव कहेंगे तो एक वाक्य हो जाएगा न गहू कहने से ये एक वाक्य नहीं मान पाएंगे और अभी ये एक विचार हुआ दूसरा विचार हुआ अभी यहाँ वक्ता को क्या अभिप्राय है ये वाक्य सुनने से श्रोता को क्या ज्ञान होगा श्रोता क्या करता है ना गौ अश्व पुरुष हस्ती श्रोता आगे अध्यय कर लेता है संति इस प्रकार के अध्यय करके वक्ता जानता है कि श्रोता जानता है कि वक्ता को ये अभिप्रेता तो है किन्तु नया कहेंगे क्यों कि अध्यार कर लिए ऐसा वक्ता का अभिप्राय है क्या आपको पता है क्या तो नहीं है तो आप अध्यय नहीं कर पाएंगे ये वाक्य से आपको ऐसा कोई ज्ञान आएगा ही नहीं अगर एक अस्थि बोल करके शब्द होता उसके द्वारा ये परस्परों में सब पार्षिक अन्वय हो गया आपका एक पूरा वाक्यर्थ ज्ञान होता ये चार विद्यमान है ये अभिप्रेत वाक्यार्थ होता उसमें अगर आप गौ नहीं कहेंगे तो आपको वो अभिप्रेत वाक्यार्थ नहीं आएगा किंतु अगर आप संति बोल करके नहीं करे यहाँ तो कोई अभिप्रेत वाक्यार्थ ही नहीं है क्यों अस्थि के द्वारा ही ये चार परस्परों में पार्ष्ठिक अन्वय होते अभी अस्थि ही नहीं है तो ये चारों में कोई अन्वय नहीं है और ये सब प्रथमांत कह दिए और ये सब अभी एक ही अर्थ में प्रत्येक एक ही एक ही अर्थ में अभी सत्य है और परस्पर अन्वय कैसे होंगे क्रियापद नहीं है इसलिए यहाँ कोई अभिप्रेत अर्थ ही नहीं है नहीं होने से एक को छोड़ देने से बाकी तीन से भी कोई आपको नहीं आ रहा है अर्थात आकांक्षा नहीं कहा नहीं है कहा जाएगा अगर आप उस पदों को कह देने पर भी आपको बाक्य अर्थ बोध आता नहीं कहने से वाक्य अर्थ बोध नहीं आता ऐसा स्थिति हो तब कहेंगे आकांक्षा है किंतु यहां आप एक पदों को छोड़ दीजिए तो भी अभिप्रेत अर्थ नहीं है और सबको कह दीजिए तो भी अभिप्रेत अर्थ नहीं है तो कैसे निर्णय होगा आकांक्षा है आकांक्षा है तभी कहेंगे सभी को कह दीजिए अभिप्रेत वाक्यार्थ बोध होगा एक को मत कहिए अभिप्रेत वाक्यार्थ नहीं होगा ऐसा है तो आकांक्षा कहा जाएगा यहां ऐसा नहीं है सबको कह दीजिए तो भी वाक्य अर्थबोध नहीं है एक को छोड़ दीजिए तो भी वाक्य अर्थबोध नहीं है इसलिए आकांक्षा नहीं है तो लग यहाँ पद है सब एक एक पद है गौ एक पद है और अश्व एक पद है सब पद है किंतु पद का अन्वय कैसे होगा यहाँ कोई क्रिया पद नहीं है जिसके माध्यम से अन्वय हो सकता है गौ हो तो दो पद तो यह नहीं है ना सू है ना सू में शक्ति नहीं है अथवा सू में शक्ति है तो कहेंगे उसी में शक्ति है जिसमें गो में शक्ति है तो दोनों का एक ही शक्ति हो गया फिर दो पद कहाँ आया दोनों का शक्ति अभी एक ही में हो गया तो अन्वय कैसे होगा अगर आप कहेंगे सू का शक्ति भी उसी में है गो का शक्ति भी उसी में है दो अलग अलग पद है पदार्थ कितना आ रहा है अन्वय कहाँ है नहीं है और बाकी अर्थबोध कहां है यहाँ नहीं है और अर इसलिए गोह में अगर आप दो पद भी मानेंगे तो भी पदार्थ एक है पदार्थ एक होने से अन्वय नहीं हो पाएगा तो बाकी अर्थबोध नहीं है अगर आप सभी को अलग अलग मान लिए गो को अलग अशोक है ये तो अभी गो और अशोक में अन्वय कौन कराएगा ये नहीं हो पाएगा स्पष्ट हो ना गो हो गौ कहने से ठीक है दो पद है दोनों पद सत्य भी है किंतु अर्थ कितना आ रहा है एक अर्थ में भी अन्वय कहा करेंगे अन्वय ही शब्द बोध है या शब्द बोध नहीं है तो कहने पर भी शब्द बोधन नहीं है अच्छा आकांक्षा विराहत इसलिए किसी भी पद में भी आकांक्षा नहीं रहा अर्थात गो में भी आकांक्षा नहीं है सु में भी आकांक्षा नहीं है इस प्रकार की मतलब ये वाक्यार्थ बोध नहीं कराएगा। अच्छा आगे ये यहाँ तो अध्याहार का विषय विचार नहीं है वेदांत परिभाषा इत्यादि में दिया था जब वक्ता कह देगा गौह श्रोता को ज्ञान हो जाता है क्यों अध्यार कर लेता है, है। अस्थि बोल करके अध्यार कर लेता है नहीं तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा अच्छा दूसरा हो गया बाद हो योग्यता बनी सिंचित सिंचेत तो ये बनी करणत्व और सेच क्रियात्व ये सब ज्ञान हो रहे हैं ये सब बाकी ये बिल्कुल यहाँ है होने से आपको अभी चार पद हैं चार पद से पदार्थ भी चार अलग अलग आ रहे हैं अन्वय भी हो जाएगा किंतु होने के बाद अभी अर्थ का बाद हो गया अर्थात तो जो अन्य अर्थ हुआ पदार्थ नहीं हो रहे हैं जो वाक्यार्थ आ रहा है वो वाक्य अर्थ का बाद हो जाता है तो वाक्य अर्थ बाद हो जाने से ये प्रमा नहीं कहा जाएगा वाक्य का एक अर्थ आ गया था तो आ जाने से कहते हैं कि अभी वो प्रमा नहीं होगा क्योंकि वो अर्थ का बाद हो जाता है बस वास्तविक यहाँ वाक्य का अर्थ नहीं आ पाएगा ना अन्वय नहीं हो पाएगा इसलिए वाक्यार्थ ही नहीं आएगा वही अन्वय अर्थात ये भ्रांति अन्वय हो रहा है अर्थ का बाद हो जाता अर्थ का बाद हो जाता है अर्थात भ्रांति अन्वय हो करके जो अन्वय कर लिया था अन्वय ही अर्थ कहते हैं तो वाक्यार्थ का बाद हो रहा है अर्थात भ्रांति अन्वय हो जाता है और वो बाद हो जाता है मतलब वाक्यर्थ जो आता है वो भ्रांति वाक्यार्थ तो तो मतलब प्रमाण नहीं होगा उसको प्रमाण नहीं होगा यहाँ न अन्वय क्या है ना वास्तव अर्थात यहाँ वास्तव अन्वय तो नहीं हुआ भ्रांति अन्वय हुआ था बने में करणत्व नहीं है बन्नी में करणत्व नहीं है बन्नी में शेष करण तो नहीं है सर्णत्व बन्नी, तो तो बन्नी में नहीं होने से नहीं नहीं हुआ, होने से अर्थ का अबाध पदार्थ का बाध नहीं हुआ, हुआ।, हुआ।, तो हुआ। हाँ मतलब अर्थावाध अर्थावाध्या बाधा वाक्यर्थ से बाधा क्योंकि अर्थ का बाधा अर्थात बाक्यार्थ से बाधा अच्छा यह वाक्यर्थ का ही बाध हो रहा है मतलब बनी में शेकर्णत्व नहीं रहा इसलिए जो अर्थावाद कहा ये हो वाक्यार्थ बाद पदार्थ तो सब आ रहे हैं अर्थ का बाद हो रहा है बन्ही आगे वहाँ करण है टा है टा में करण तो आएगा और बन्ही से तो बन्ही आ जाएगा तभी तो ये नहीं, तो नहीं न ठीक है।, नहीं नहीं है, तो तो है वो तो मतलब योग्यता नहीं होने से वाक्यार्थ बोध नहीं, नहीं हुआ तो वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ अर्थ तो शब्द प्रमा नहीं हुआ वो ठीक है किन्तु जो अर्थावाध कहते है अर्थस्य बाध ये अर्थावाध ये अर्थ से किसको लेंगे पदार्थ वाक्यर्थ वो ठीक है ये वाक्यार्थ है अर्थात ये पदार्थ नहीं है अर्थ अबाधो योग्यता अभी आपको यहाँ अर्थ का बाद हो जाता है इसलिए आप कहते हैं कि योग्यता नहीं रहता है कि जो अर्थ का बाद हो जाता है तो ये कौन सा अर्थ है वाक्य अर्थ तो वाक्यर्थ बाद नहीं होना चाहिए तब कहा जाएगा कि यहाँ योग्यता है वाक्यर्थ तो बाद नहीं होना चाहिए अर्थात तो वाक्यार्थ आपको आ जाता है एक किंतु वो वाक्यार्थ बाद हो गया जैसे कहते ना ये नदिया स्तरे पंच फलानी संति जैसा कह दिया न वो थोड़ा और मतलब आ, आ, वो अपार्थक होगा यहाँ वाक्यार्थ अर्थात तो ये जो भ्रांति से शेख करणत्व का बनी साथ जो अन्वय कर लेता है तो ये करणत्व का बन्ही के साथ अन्वय नहीं कर पाएगा अभी यहां वास्तव क्या होगा एक बन्ही एक करणत्व बन्ही में करणत्व का अन्वय हो पाएगा नहीं हो पाएगा हो जाएगा पाक केरा के, के प्रति करणत्व आ जाएगा ना हाँ सिंचित को बन्ही ना के साथ कैसे लाएंगे तो इसलिए आपको जब वो लाएंगे अर्थात आप एक अन्वय करने के लिए चले हैं तो अन्वय करके अर्थात आप भ्रांति से जो अन्वय कर लेते हैं ये अर्थ नहीं हो पाएगा शेख करोण को अर्थात सिंचेत को पहले आप ये टा के साथ लाना पड़ेगा तो लाने कैसे लाएंगे ये अन्वय कर रहे हैं ये अन्वय अर्थात अर्थ क्योंकि आप जो सिंचेत को टा के साथ लाएंगे ये अर्थ कराना वाला है तो अभी उसी का ही बात हो रहा अर्थात तो अन्वय से बात हो रहे हैं अन्वय नहीं हो पा रहे है अन्वय क्या है वाक्यर्थ तो इसलिए जो अर्थावादात ये वाक्य अर्थ तो हो रहा है पदार्थ बाद नहीं हो रहे हैं पदार्थ तो आ जाते हैं ये तो वाक्य हो जाएगा तो किंतु अर्थात तो यहाँ किंतु वाक्य उतना नहीं है ना यहाँ बन्ही ना सिंचित ये वाक्य अभिप्रत वाक्य बन्ही ना सिंचित अगर खाली आप लेंगे कि बन्ही ना इतना वाक्य लेंगे वो बाद नहीं होगा अभी अभिप्रेत वाक्य बनी न सिंचित उतने का बात हो रहा है, बार है। कैसे वाक्य का बोध हो गया तो हो जाएगा क्या क्या का बोध ही नहीं होगा का बोध नहीं होगा अर्थात हो प्रम, प्रमा नहीं होगा कभी कभी कहते ना सुन करके दौड़ करके चला गया अर्थात वो ज्ञान कर लिया था किंतु बाद हो गया इसलिए वो प्रमा नहीं हुआ नहीं। क्योंकि बाध कहने से बाकी अर्थ से बाध अच्छा आगे दिया बनी ना सिंचित योग्यता भी इसमें योग्यता नहीं रहा योग्यता क्या है अर्थस्य अबाधा अर्थ बाध नहीं होना चाहिए बाकी अर्थ बाधा नहीं होना चाहिए और वो आकांक्षा रह या अस्थि नहीं होने से आकांक्षा हाँ, रह या नहीं है न पूरा वाक्य दे दिया गौर अश्व पुरुष और हस्ती अभी इसमें किसी में किसी के साथ आकांक्षा नहीं है क्यूँकी किसी में किसी के साथ आकांक्षा होने के लिए और एक चाहिए क्रिया पद अभी इसमें किसी में किसी के साथ आकांक्षा नहीं है और अगर आप कहने गो और सु तो एक वाक्य है इसी में आकांक्षा कहेंगे उसी में आकांक्षा नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां कोई अन्वय है ही नहीं प्रकृति प्रत्यय और प्रकृति प्रत्यय ये दोनों में आकांक्षा नहीं है अगर प्रकृति प्रत्यय में आकांक्षा नहीं है इतना कहना चाहे था तो उनको उदाहरण देना चाहिए गौहू इतना कह देना चाहिए था इसमें कोई आकांक्षा नहीं है गौ में कितु गऊ और अश्व जब कहते हैं फिर गऊहू अश्व ये दोनों का बीच में आकांक्षा नहीं है नहीं तो चार कहने का क्या जरूरत था तो एक ही कहते प्रकृति प्रत्येक अगर कहना चाहे तो एक ही कहते चार कहने वहां आकांक्षा आ जाएगा शब्द बोध हो जाएगा गबी या कर्मत्व में इस प्रकार की आ जाएगा अच्छा और एक पंक्ति रहा प्रहरे प्रहरे असहोच्चारिता नि गामय इत्यादि पदा न प्रमाणम सान्निध्य अभाव प्रहर प्रहर में असहोच्चरित प्रहर प्रहर इसी का अर्थ कहते हैं असहोच्चरिता नहीं सहोच्चारण नहीं हुआ क्या उच्चारण कहते हैं गाम और आनय एक प्रहर में गाम एक प्रहर में आनय ये पद पद भी प्रमाण नहीं है क्योंकि यहाँ अभिप्रेत तो वाक्यर्थ है गाम आनय खाली गाम कह देंगे तब तो ये तो कहेंगे इसे तो शब्द बोध हो जाएगा किंतु खाली आप गो और ओम उसको प्रहरो प्रहरो कर देंगे तो भी नहीं होगा यहाँ पूरा अभिप्रेत तो वाक्य अर्थ है गाम आनय इसलिए कहते हैं प्रहरो प्रहर अर्थात तो गाम एक प्रहरो आनय दूसरा प्रहरो जितना उदाहरण देते हैं पूरा उतना अभिप्रेत तो वाक्य लेना पड़ेगा यहाँ सानिध्य नहीं है ठीक है ये न्याय है जितना अधिक विचार करेंगे उतना and <laughs>